प्रथम मंगलाचरण के द्वारा विनिमुख से वस्तु का प्रतिपादन का जो प्रक्रिया को आश्रित करके तदर्थ के द्वारा उपक्रम किया प्रज्ञान श्या तत्व उससे उपक्रम करके उसका तमर्थ जो प्रत्येगात्मा है उसके साथ आभेद करता हुआ उसका तमर्थ प्रत्येगात्मा तृत्व का कथन कर दिया और विषय की उक्ति के माध्यम से अभिय और जन्य फल का उक्ति के द्वारा संबंध और अधिकारी को भी सूचित किया गया था और अब करने क्या जा रहे हैं आप निषेध मुख के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन करने की प्रक्रिया को आश्रित करके अब तुम तो अर्थ से आरंभ करेंगे और में पहले वाले में तप से तुम के साथ लाया और अब तुम से तथ्य सामर्श तो उपक्रम करके उसका तदर्थ के असंसारी त्रह्मतृत्व का बोध कराने के लिए आरंभ होता है देखिए यो भोगाचान्यामतिभा सूक्ष्म स्वात्म स्थापय हिता सर्वान् विशेषा विगत गुणगण स्तुरीश्वात्मा कैसा है विश्वात्मा है मे पंचीकृत मंच महाभूत एवं कार्यूपा स्थूल जगत विश्व आत्मने शरीरम शरीर यस स विश्वात्मा विराट रूप विधि विषयान का विधिजन्य विधि यहां लेना है धर्माधर्म तो जगत का विमान करने के कारण विश्वात्मा जो जागृत अवस्था में क्या कर रहा है वो विराट भी अपने ही पुण्य और पाप धर्माधर्म से जन्य शब्दादि विषय है कैसे वो भी स्थिष्ठान अत्यंत स्थूलतम में उनको प्राश्य साक्षात अनुभूय पश्चात उसके बाद वह भी अपने स्वप्न अभिमानी बन के रहेगा ना जैसे यहाँ विश्व तेजस प्राजा और में, उसी पर वहाँ भी देना पड़ेगा आपको कोटि, विराट, ईश्वर तुरय तो विराट से हिरण गर्भ में कैसे जाएगा वो सब सुख शरीर है और स्वप्न स्वप्नभिमानी बनेगा वो स्वप्न क्या यहाँ अन्य स्वतः भी भवान ज्योतिषास्व न सूक्ष्म पश्चातो करता है क्या है स्वप्न में पहुंचा अन्य मैने जागृत की अपेक्षा से भिन्न ये जब बाह्य पंचकृत आत्मिक जगत था उसका अनुभव करोम वहां से अलग हो अंदर हो गया स्वर की ओर देख सुर में पहुंचा तो वहां पर वो उस फूलतम की अपेक्षा से विलक्षण वासना में स्वती विभवान अपने बुद्धि से पैदा कर लिया गया बुद्धि का परिणाम आत्मा केवलो वासना में ही उसके अपनी समस्टि वासना में जो समि के स्थल के पेक्षा से विलक्षण से सूक्ष्म विभवान जो उससे विलक्षण है सूक्ष्म है अपनी बुद्धि से उत्पन्न है ऐसे को स्वेन ज्योतिषा प्राश्य अंतर्य जागृत विराट के पास भी सहस्त्र का सहस्त्र पुरुषा है हजारों अंक हजार हजारों मुख हजारों खोपड़ा हजारों हाथ पर से काम कर रहा है वो एना अंदर जब गया तो स्वेन ज्योतिषा, अपनी ही प्रकाश ज्योति प्रकाश से वो प्रकाशित करता जैसे त्वन का भी अभिमान यही किया स्वप्न में कोई इंद्रिया नहीं थे अपनी स्वयं प्रकाश ज्योतिष अपने आप तो ज्योति से वो सबको प्रकाशन कर ले रहा था बुद्धि के माध्यम से मन के माध्यम से वो उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा प्रकाशन करता है बाई के अपेक्षा नहीं होती तो सर ये भी कर रहा है अपना जो सुख शरीर था उसका उसमें जो अपना बुद्धि समी मन के माध्यम से उत्पन्न करके अपने आत्म मन के, के द्वारा वह उन सगल सूक्ष्म जगत को प्रकाशित कर लेता है अनुभव करता है अनुभव करने के बाद क्या करता है अपने ईश्वर भाव स्थित होना है उसने अब तो उसकी सुशुप्त क्या है सर्वान एता शनि स्वात्म निष्थापित्वा सर्वान स्थूल और सूक्ष्म इन सारी चीजों को उसने क्या किया धीरे धीरे पुनरअपी जैसे पहले न पुन क्यों करना पड़ रहा है, है? पुनः शब्द जागृत धर्माधर्म का क्षय के और स्वप्न का हेतु तो भी होता जो कर्म का भी धर्म कर्म का क्षय के इसको सूचित करने के लिए होता है पुनः शब्द और अपिशब्दृत के बाद जो है धर्म का नष्ट हो जाने पर और अपि जैसे वृष्टि में था अविद्यान बोलते थे और अब अपने मायावचिन जो अपनी चैतन्यूप तो में स्थापित्व स्थापना कर दिया फिर सर्वान विशेषान सकल विशेष थे सकल विशेष क्या है सकल विशेष त्याग करके विगत गुण गण यही तरह अंतर है यही निषेध मुख्य देखो विगत गुण गण गुण समूह जो सक्रतम माया था उसको भी त्याग दिया क्या रह गया तुरी अशुद्ध ब्रह्म रह माया गई गुण समूह को भी विगत करके करके नष्ट अलग वह भी हमें रक्षा करेगा मतलब क्या अपने स्वरूप के साथ अभेद करता हुआ शाम निर्ध्या के द्वारा हम भी वह तत्पदार्थ से अभेद हो जावे स्वरूप से तुर के साथ अभेद होवे ऐसा हमारा रक्षा करे जागृत और सपने दोबारा न जाते जगत की ओर दोबारा ना आवे ऐसा हम लोग पर कृपा करे। आ, इसकी टीका, ये दो श्लोक क्यों टीका में जाते हैं बाकी में तो ज्यादा जरूरी है वो थोड़ा थोड़ा करता वो जरूरी ये चीज विश्वांग तुम्हारा स्विद्धा चिद्धा यो, यो जो शब्द है ना यो विश्वात्मा यो शब्द है कदे उसको शुस्क वह तमर्थ सुत सिद्धस्वत सिद्ध वह चिद्धा धारणा धातुधिष्ठान चैतन्यूपिष्ठान सर्वना यारमृशते तस्विन आरोपित उधार उसी में जागृत जो है आरोपित है इस बात को स्थूलम जो था, उसी का अनुवाद कर रहे हैं जो वृष्टि में कहा गया था उसको अब समी में जागृत को कहा जा रहा है ताकि आपको वृष्टि से समी को पार कराते हुए उस वृष्टि समी रह शुद्ध ब्रम तत्पदार्थ ले जाने के लिए विश्वाम पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार जगत वहराजम शरीरं विश्वात्मा विश्व क्या है यह पंचकृत पंचमतात्मक संपूर्ण पंचमूत और उनका कार्य स्थूल जो जगत है विरात शरीर है उसका विश्वात्मा का तस्वीन जागृते छह मम इमानवान उसमें और तत्सित में मम इस अभिमान करने वाला वस को लेना विराट तस्या जो मम करने वाला उस विराट शरीर में विश्वास में अहम करने वाला और शरीर को मेरा मानने वाला ऐसा जो है वह उस जागृत में रह करके समी जो विराट करता क्या है क्या का खेल क्या रचता है वो बता रहे विधि अति विधि धर्म ना तथो व्यतिरिक्तो अब न्याय विधि विधि विधि से है ना, ना? मैंने धर्म और वो लक्षण उपलक्षण हो गया नए किस युक्त भी लेना अधर्म भी मतलब धर्म अधर्म दूडो सिंचो समृष्टि का भी अपना? है, उससे जन जो अपने जागृत अवस्था के इंद्रियों के द्वारा विषय भोग हो रहा है विद्योग को उसको अनुभव करेगा नयन मंदे तथा तो अविधि तो अधर्मा ताभ्याम धर्माधर्माभ्याम अविद्या प्रसुताभ्याम उसकी अपनी अविद्या अपनी माया और कामनाओं से उत्पन्न है विषया शब्दादे जन्यंत विषय क्या लेना विधि जय विषय कहते शब्दारी शब्दादिंग भोग योग्यतया भोग और भोग के योग्य होने से उनको ये भोग शब्द से कह दिया गया इत्यादि अनुग्रह द्वार ये अंतर है देखो जागृत में क्या होता हमेशा चाहे वेष्टि में हो चाहे समी में हो समी के पास हजारों इंद्रियां हैं और वेष्टि के पास बेचार के लिए ग्यारह ही होते भाई तो, उसे तो सास्थ सास्थ सास्थ उसके पंच ज्ञान इंद्रिय पंचकर्म इंद्रद ही है बाकी एक जगह उन इंद्रियों के द्वारा वो क्या कर रहा है बाहिन्द्रियो द्वारा बुद्धि परिणाम गोचर दिया द्वारा बुद्धि का परिणाम का वृत्तियों का विषय होते हुए मा साक्षा प्रत्यगात्म वह साक्षादर्गे प्रत्युगात्मा त्रप्नावस्थाध्य उसी प्रत्यगात्मा में स्वप्नावस्था भी अध्यस्त उसको दूसरे चरण से गणे पश्चाच जागृदेतु कर्म क्षय अन पश्चात मतलब क्या जागृत के हेतु हेतुता जो कर्म है धर्म उसके पेशा से विलक्षण अस्मादेव हेतु सूक्ष्म जिसले विलक्षण है है इसका मतलब क्या है सूक्ष्म उपरतवाद अविद्या काम कर प्रेरित आत्मीय आत्मित आत्मीय प्रसूता इंद्रियों को प्रम हो जाने के कारण से काम और कर्म आदि से प्रेरित हुआ अपनी बुद्धि जो समस्या बुद्धि से प्रभवान प्रभादेव उत्पन्न होने से ही प्रसूता प्रसूतान प्रभाकरणात्मनो वासनामयान आदित्याज्योतिषा ज्योतिषा क्योंकि वह अंत करना ज्योति भी प्राप्त हो चुका है इसलिए अपने आत्मभूत ज्योति के द्वारा ही विषयी विषय कर विषय विषयकृतों को अनुभव करके अपीकृत पंच महाभूत तत्कारत्मक प्रपंचम हरिण्य गर्व अपन जो भी होगा होगा ना भी क्या क्या रहे हो वास्तु तत्व है है घड़ा कुछ बन गया पे नहीं वो अपन अपन वगैरह वासना में होता आपूत और कार्य रूपापंच में तेजस समि में उसी में सुप्त अवस्था की कल्पना को दिखा रहे सूक्ष्म विभाग द्वारा स्थानद्वय था में में विराट हिंड से अवचिन पदार्थों को प्रकृतान उन सर्व पदार्थों को विशेषान उपाय दूतान जो विशेष स्वरूप थे उपायद्व भूत था उनको उपाधिवार विशेषान उपाय द्व भूतान उपाधि भूत तो कैसे थे वो उपाधि द्वय के द्वारा स्थान द्वय में विचरण करता हुआ जो भयंकर थकान हो गया जागृत और स्वप्न में व्यवहार करके आदमी क्या करता है थक थक जाता है जा थक जाते हैं स्वप्न में कितना देखोगे एक स्वप्न दो स्वप्न अंत में नींद तो आनी ही है जागृत में तो थके ही थे वहां से गए तो बायपेक्ष अपने मन का खेल की रचने लगे वहां भी कितने रचोगे थक करके फिर वो गहरी नींद में चला जाता है इसे कहते हैं प्रयुक्त श्रम उद्भव अनंतर श्रम उत्पत्ति के अनंतर क्या कर दिया उसने तस्या परिचिषायाम वो श्रम जो थकान थी उसका भी परिहार उसको भी दूर करने की इच्छा से अब आप क्या करेंगे गहरी नींद में जाएंगे बिना गहरी नींद में गए आपका श्रम थकान दूर नहीं हो सकता वही असली बैटरी चार्ज होता है थोड़ी देर के लिए भी आप अंदर चले जाएंगे तो बढ़िया से बैटरी चार्ज हो जाएगा ऐसा चार्ज हो तो फिर देखो आगे 20 घंटा नाश्ते खूब काम धंधा कर रहे हैं फिर सपुर देखेंगे सब करेंगे कितने देर वास्तविक गहरी नींद देखेंगे विचार करें मुश्किल से होता हुआ आधे घंटे पौन घंटे जो आठ घंटा छह घंटा, जितने घंटा बार घंटे लेटे रहो इधर उधर लोट पोट करते रह जाओगे कंबल इधर घोरा उधर रह कभी ओड रहे लेकिन असली नींद जो होती है वो केवल आधा पौना घंटे उतने में आप अपने सुरक्ष जैसे पहुंचते हैं वहां आधा घंटा भी रुक जाएंगे आप आगे पूरे साढ़े तीस घंटे के लायक शरीर जो है समर्थ चित्र है लेकिन आश्चर्य है, अधिक से अधिक उसमें ही रहने की चेष्टा नहीं करता जिसमें पांच रो इतनी हमें शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है उसमें क्यों टिकने का प्रयास नहीं करता, अब जब भी जाता भी और अविद्य के सही चला जाता है अरे जगह जगह उसमें रहने की कोशिश करो ना उसी का नाम योग निद्रा है अभ्यास करते है इतना परिपक्व हो जाओगे ये जो है ना उसकी जरूरत ही नहीं कोई जरूरत लेटे आप एक घंटा अंग न्यास करते हुआ थोड़ा आध्यात्मिक चंदन किया योग तो यो निद्रा से जग जाइए देखिए लेटना है केवल इतना है घंटे पर योग निद्रा सोना नहीं है नींद की जरूरत ही नहीं बुरा कैसे होता है अभ्यास जोगा धीरे धीरे धीरे होता है एक साथ तो होगा नहीं टाइम लगता है पहले आए समय हम लोग 8-8 घंटा सोते थे फिर सात हुआ छह हुआ पांच तीन पे आ रहे हैं घट रहा है धीरे धीरे धीरे अब बुढ़ापे पहुंचते पहुंचते नींद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे भी नींद कम होती बोलती बुढ़ापे में लोगों को बुढ़ापे बहुत ज्यादा नींद आती शरीर थक गया इंद्रियां थक गई जहां बैठेंगे वहीं तुरंत अंदर चले तामसी वाले राशि वालों का नींद कम होता है सातव्य वालों को, को भी नींद होता ही नहीं ये अंतर है बुढ़ापे में तामसी को अधिक नींद होती है राशि को कम होता है और सातविक को होता ही नहीं उल्टा कई लोग घबरा जाते नींद नहीं हो रहे, रहे, हो रही ये क्या गया अरे अच्छा भगवान कृपा होगी नींद नहीं नहीं हो रही तो ध्यान कर ले शात्र कर नहीं गोली खा के सो जाए क्या मूर्खता है भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते और उल्टा काम करते हुआ क्या तो वह सकल जो था उपाधि द्वारका उपाधिवार जो स्थानद्वय था वो संचार से प्रमोद के अंतर में त्री ईर्षायाम शनी अनुक्रमीण अक्रमीण वा चाहे क्रम से कई बार जाएगा कभी अक्रम से चला जाता में रोजा नहीं शक्ति में जो आदमी जाएगा उसे कोई निश्चित क्रम नहीं आक्रम से धीरे धीरे लाइक करते हुए जाएंगे मन को बुद्धि में ले कर दिया बुद्धि को अव्यक्त या अविद्या में ले कर दिया फिर उससे भी अलग होकर के स्वरूप में चले गए या उससे विशेष स्वरूप में चले गए क्रम से होता है, उदाह क्रम पता ही नहीं चलता झट पहुंच के अंदर अंग बंग के ने गए पता ही नहीं ऐसे भी हो जाता है निर्भर होता है आपके अंदर कितनी थकान हुई है कितनी थकान है। मन कितना दौड़ा मन को अपने कितने इस्तेमाल किया है चाहे स्वरूप चिंतन में हो चाहे जगत चिंतन में हो जितनी मन मेहनत किया हो, होता है ज्यादा ज्यादा उतनी ही ज्यादा जल्दी उसको चटनी में चला जाएगा इसलिए कहते हैं कि देखो कि इस तरह से वो चला गया तो स्वात्मी अज्ञाते कारणात्मनि तो स्वात्म अज्ञाने ऐसे भी पाठ वेद कारण आत्मा में स्थापित स्थाप करके उपस्य अव्यकृत प्रधान करके रहता अविद्या सन प्राजो भवती वह अवय समि में जो है ईश्वर बन के रह गए प्रत्येगात्म स्थान त्रि विशिष्ट से ना नभु इत्यादि प्रचेशास्त प्रसूत प्रमाण जान सरू से सर्वान्थ विशेषा कार्यकर्ण प्रमाण ज्ञान प्रभवादिपापरिपूर्ण हित्वा इति हित्वा हि हिर्वाशेषा क्यों आया उसके लिए बोल रहे क्यों कर्ता क्या है व्यक्ति इसके बाद में कथ तस्व प्रत्यगा प्रत्यगात्म स्थान विशिष्टता वो जिसके बारे में आगे आप क्या निर्देश कर रहे हैं मंत्र में न नज्ञ इत्यादि के द्वारा प्रतिशेष शास्त्र से उत्पन्न जो प्रमाण जन्य ज्ञान प्रमाण क्या है यह उपयद रूपी वाक्य दर्श वाक्य प्रमाण जन्य जो ज्ञान मैं क्या हूं मैं नानता प्रज्ञ नहीं हूं बहिष्प्रज्ञ हूं ये जो चिंतन किया इस चिंतन के माध्यम से जन जो ज्ञान है उस उस ज्ञान में समारूढ़ समारूढ़ अनर्थ विशेष जो अनर्थ विशेषते अनर्थ विशेष है क्या है वो, वो? कार्य और कारण रूप प्रमाण ज्ञान प्रवादे वित प्रमाण जन ज्ञान की उत्पत्ति होती है बराबर इन सबको त्याग करके अपना जो परिपूर्ण परिज्ञान जो परमात्म स्वरूप है उस रूप से निष्पन्न हो जाता है वही तत्व उस तत्व कथन करने के लिए कहा इत्यादि प्रथम श्लोक प्रमाण प्रमाणस्य प्रत्युह प्रवाह प्रशमन आत्मकम् प्रयोजनम् स्थानत्रे प्रकल्पनातीत परवस्तु प्रकल्पनातीत पर द्वितीय प्रथम श्लोक के द्वारा जो प्रदर्शित है प्रमाण प्रत्यू प्रवाह प्रशमानत्मक प्रयोजन तो प्रमाण का जिसका निर्विरोध प्रवाह प्रशमनात्प तो बिल्कुल पूर्वाण रूपा, रूपा जो प्रयोजन स्थान त्रय कल्पना से अतीत है जो परवस्तु पर वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा वस्तु उससे प्रयुक्त प्रयुक्तम प्रार्थे से वस्तु प्रयुक्त करके प्रार्थना किया जा रहा द्वितीय में भी न असौ न तुरय पाप कसौ न तुरने आसमान त्रित्वेन श्रोत्रित्वेन व्याख्या तृत्व श्रोतृत्व हम लोगों को हम लोगों ने कौन वक्ता और श्रोता इन सब को व्यवस्थिता इस रूप से है व्यवस्थित एवं कल्पना ही है ना नक्ता है? एवे कल्पना है आप लोग श्रोता हैं यह ये कल्पना है और ये कथन कर रहा है आप सुन रहे हैं एक क्रिया भी कल्पना है पूरी कल्पना है इसलिए कहते हैं इस रूप से व्यवस्थितिपंथी कृत कारण निराश परम प्रार्थना क्यों कर रहे हो में पातु क्यों कहा आपने पहले तोस में कर पातु कह रहे हो कारण है कि पुरुषार्थ में जो परिपंथी है प्रतिबंधी हैं विरोधी हैं विघ्नकारक हैं वह सब सबके सब कारण निराश उन सब का कारण सहित नाश हो जावे परमात्मा पराकृत अशेष कल्पनो नित्य विज्ञप्ति स्वभाव वह परमात्मा जिसमें अशेष कल्पनाए विद्यमान ही नहीं है नित्य विज्ञप्त स्वभाव वाला है वह मोक्ष प्रदान ज्ञान प्रदान परिरक्षता मोक्ष प्रदान के द्वारा हम कैसे मोक्ष का साधन ज्ञान प्रदान के द्वारा हम सबका रक्षा करें यही आप ये तात्पर्य है अच्छा यहां पर कुछ लोग छंद को लेकर विचार किए उस पर हम लोग नहीं जाएंगे व्यर्थ समय क्यों जाना आप लोग देख लीजिए सर्क धरा छंद मानना है कौन सी छंद मानना है ये वो करके व्रत रत्नाकर नाम का ग्रंथ है केदार भट्टी छंद शास्त्र में पिंगल सूत्रों के ऊपर लिखा आधार पर बनाया हुआ उस ग्रंथ को लेकर के विचार किए हैं पीछे दिया है वृत्त रत्नाकरे अंतिम पंक्ति टिप्पण में केदारभट्ट नाम का व्यक्ति है उसने इस व्रत रत्नाकर को लिखा और अगले पंगे में टिप्पणकार चौथी पंक्ति पिंगल पिंगलूत्रे अथ पुटित इत्यादि से पिंगल सूत्र के विचार भी दिया हुआ है अगला प्रश्न आनंदिरी तीसरे पंक्ति से देख लीजिएगा परदेवता भक्तिवद् अपरदेवता अक्तिर विद्या प्राप्त अंतरंग शिशिष्क्षाई ज्ञापनावस्थात्र विज्ञानमूर्तेर्चार्या मोक्षर चार्यन पुरुष रीत श्रोत मुक्षुणा प्रार्थ्यते द्वितीय श्लोक कुछ लोग ऐसे भी कल्पना किए यहां ता किसको लेना जो सामने बैठे हुए आचार्य ऐसे ले लिया जिनसे हम सुन रहे हैं अन्ना मैंने अस्म का आसमान शिष्या श्रोत अर्थ लेना चाह रहा है देखिए परदेवता में जिस प्रकार से भक्ति प्रथम श्लोक में दिखा गया ना वहां तो सीधा ब्रह, ब्रह्म यद तन्न तो उसमें कह दिया था ना वहां तो वहां तो ब्रह्म शब्द आ गया था यहाँ तो ब्रह्म शब्द तो आने आया नहीं है इसलिए यहां कुछ भी अर्थ ले सकता सौ शब्द से तो पूरे किसी कुछ का कहना है परदेवता भक्ति जिस प्रकार से प्रथम श्लोक में कहा गया उसी प्रकार यहाँ पर अपर देवता अपर देवता कौन ईश्वर ईश्वर गुरु के रूप में अपर देता भक्तर भी वि अंतरंग साधन है, है। आचार्य की जब पूजा करना प्रार्थना करना वगैरह आते शिष्य की शिक्षा के लिए ज्ञापनार्थम अवस्था नित्य सिद्धवीन विज्ञान मुर्त शिष्यों की शिक्षा की ज्ञापन करने के लिए अवस्था नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति कौन आचार्योपाय प्राप्ति आचार्य से ही मोक्ष का उपाय ज्ञान की प्राप्ति होती है एक ऐसे पता चला कि कहा आचार्यवान पुरुषो हो वेना यदि श्रुति अवस्थेना स्मृति पर आधारित होकर के मुख ना प्रार्थते मुख की तरफ प्रार्थना की जा रही है श्लोक के द्वारा कल्पयंती ऐसा कुछ लोग कल्पना करते हैं ओमित्रक्षरम विधम सर्वंत व्याख्यान आप जिसको उद्देश्य करके मंगलाचरण किया गया था उसका निर्देशन करने के लिए सबसे पहले व्याख्य ग्रंथ का प्रतीक लिया जा रहा है व्याख्य ग्रंथ क्या है मांडव्योपनिषद उसके पहले मंत्र का एक हिस्सा पूरा दिया ओम इतक्षरम इधम सर्वम तस्व्याख्यान ओम यह अक्षर ही यह सब कुछ है इदं सब कुछ तस् उपव्याख्यान उसी का व्याख्यान रूपा वेदांतार्थ सार्वपसंग्रह जो यह चार चरणों वाला आत्मा ब्रह्म उसी को आरंभ कर रहे हैं इत्यादि वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्ट ओम इतरम इत्यादि आरभ्यदय भाष्य की पहली पंक्ति आई। वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम्। वेदांतार्थ क्या है सात चीजें होती हैं वेदांत सात चीजें हैं अधिकारी निर्णय होना चाहिए दूसरा गुरुपदन है आमगिरी में नीचे से दूसरे पंक्ति शास्त्रम वेदांत शब्दार्थ वेदांत शब्द क्या लेना कोई भी शास्त्र तस्थ शास्त्र का वेदांत का क्या लेना है अधिकार निर्णय एक गुरुप सदन दो पदार्थ द्वय पदार्थ अपने वेदांत दृष्टि से कह दिया पदार्थ द्वे तत् और तंग जिनकी ऐक्यता हमारा लक्ष्य है चौथा और पदार्थ का और ये का ये वेदांत विषय है और विरोध प्रहार पांचवा और ऐक्यता का विरोध करने वाले द्वैतादी अनेक सिद्धांत जो खड़े हैं तार्किक वगैरह उनका खंडन उनके जो शंकाए हैं उनके जो आरोप हैं, उनका परिहार करना विरोध परिहार और उस का अनुभूति के साधन छटा और अंत में फलभूता मोक्ष वेदांतार्थ है इनका जो सार है इनका सार क्या है साथ में से भी सार्व तो क्या है जीव ब्रह्म सार है ये साथ में से भी ढूंढो ढूंढोगे तो एक ही चीज है वो जीव ब्रह्म उसका संग्रह संग्रह मे जैसे अन्यत्र संग्रह अर्थ लेते हो नहीं लेना अर्थसंग्रह तर्थ संग्रह में क्या कहा था आपने संघर्ष अर्थ का संग्रह शब्द संघर्ष क्या लेते तो बताया था विस्तरे सूत्रभाष नहीं कहा था सूत्र भाषा जो विस्तार है उसको संक्षेप ग्रहण करने का नाम निबंधो यह समा जो निबंध सं कहा जाए उसका नाम संग्रह ग्रंथ होता है विस्तृणोप्टान पदार्थान सूत्र भाषी यह निबंधो समासम संग्रहित हो वो अर्थ यहाँ लेना है क्या लेना समय ग्रहित संग्रह तो सार क्या है जीव तो उसका ग्रहण हो जाना ग्रहण में अनुभूति का नाम संग्रह अर्थात अनुभूति अनु होगी संशय रहित जो है उसका नाम यह संग्रह प्रकरण चतुष्ट उपाय कैसा होगा संशय और विपर्य दूर कैसे होगा गुरु का उपदेश से होगा संशय परेगा विदास या भाव का उपाय क्या है उसका उपाय है गुरु का उपदेश वह गुरु उपदेश जिसमें है उस ग्रंथ को हम कहेंगे वेदांतार्थ संग्रह संग्रहतम ग्रंथम कौन है वो ग्रंथ जिसमें गुरु ने अपना सारा उपदेश छिपा कर रख दिया है यह यह ग्रंथ कौन सी होगी प्रकरण चतुष्टय करण मांडी का ना आगम प्रकरण आगम प्रकरण प्रकरण है अद्वैत प्रकरण अलाप शांति प्रकरण नाम से चार प्रकरणों वाले ग्रंथ में गुरु ने अपना उपदेश भी महान ग्रभा को रख दिया है जिससे वेदांतार्थ सार वो, के सारभूत तत्व में जो संग्रह होने में अनुभूति होने में जो कुछ बाधक सब नष्ट हो जाएंगे प्रकरण चतुष्टर इत्यादि के, के द्वारा थोड़ा सा ओम इत्य दक्षरम इत्यादि प्रकरण चतुष्ट विशिष्ट इधम आरभ थे व्याख्या अस्वाविर उद्देश्य प्रतिजानित है प्रतिज्ञा भगवान भाषिक ने किया किम शात्र प्रकरण क्या अब प्रश्न उठता है आप उपनिषद की व्याख्या कर रहे हैं शास्त्र ना ये जो प्रकरण चतुष्ट है इसको भी क्या उपनिषद तुल्य मान लिए हैं उपनिषद मानते श्रुति मानते उसको और श्रुति मानकर भी व्याख्यान कर रहे हैं क्या यह एक प्रकरण ग्रंथ वेदांत या प्रकरण ग्रंथ मान के व्याख्यान कर रहे कारिका को श्रुति तुल्य माना गया शिंगरादा गुरु का दिया हुआ है इन वचनों को श्रुति समान मानते हैं इसे ज्ञान की शंका उठाया गया इस प्रखंड की जो है मांडवी कार्य का इसको भी शास्त्र मानते हैं या तेल प्रकरण मानते हैं ना नद्या शास्त्र लक्षण भावत, अभावत् शास्त्र लक्षण नहीं अस्य अशास्त्र या शास्त्र है एक प्रयोजनिबद्ध हम अशेषार्थ प्रतिपाद शास्त्र क्योंकि एक प्रयोजन से उपनिबद्ध होकर के संपूर्ण अर्थ का प्रतिपा करने का नाम शास्त्र होता है एक, एक रूप उपनिबद्धं निर्मितं। प्रयोजना अशेष अर्थ ज्ञापक उस प्रकार के फल मोक्ष लक्ष्य शास्त्रों में और तयोजन के उपयोगी जो सकल पदार्थों का बोध कराने का नाम शास्त्र होता है क्षण प्रयोजन और प्रकरण चतुष्टय में, में मोक्ष लक्षण रूपी एक प्रयोजन को लेकर कहा तो है कि सरल पदार्थों का प्रतिपादन नहीं हुआ है एस ए पूर्व कहता है नीय और यह प्रकरण ग्रंथ भी नहीं कहा सकता वास्तव में प्रकरण लक्षण अभाव प्रकरण का लक्षण इसमें नहीं है प्रकरण लक्षण क्या है प्रकरण लक्षण क्या बताया शास्त्रिक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे आहु सब भूल जाते, लघु में ही पड़ा है सब, आगे पढ़ने में दिया भी है देखो आनगिरी में भी है आनगिरी में पहला पंक्ति शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे इसका उत्तरार्ध नीचे टिप्पण में दिया है यानी टिप्पण कार गलत छाप दिए है वहां छपाने वाले चार नंबर टिप्पण प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम आहुर विपशित ऐसा दे दिया वो छंद बिगड़ गया है लिख दिया जैसा लगता है आहुर प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम कर समझाया कि नहीं नहीं ये, तो, तो नहीं, नहीं, ये शास्त्र ही है ये प्रकरण चतुष्ट जो है ना इस शास्त्र का पूरा लक्षण है आपने कहा शास्त्रण नहीं है ऐसी बातें ही पूरा लक्षण घट रहा है इसीलिए क्योंकि जो है वेदांतार के शास्त्र में क्या होना चाहिए सात चीज होनी चाहिए वो सातों चीज यहां है प्रकरण ग्रंथ अधिकारी निर्णय होना चाहिए वो अधिकारी निर्णय भी है यहाँ तो। गुरु प्रसन्न होना चाहिए वो भी है यहाँ सातो पदार्थ जो शास्त्र पदार्थ होता है वो सातो का सातो यहां पर है इसलिए ब्रह्मांड के कारिका को किसी के अंदर लिखा साधारण प्रकरण ग्रंथ न समझे जिसे आजकल के पंडित लिख दिया प्रकरण ग्रंथों को वैसे नहीं समझना ये श्रुति के समान ही है शास्त्र और प्रकरण का लक्षण भी घट रहे अतव भाषण करें अतव न पृथक संबंधा अभिधेय प्रयोजनानी वक्तव्य में यह पृथक संबंध विषय प्रयोजन अधिकारी ये सब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है ना वक्तव्य अलग से मांडू की कारिका को पढ़ने का अधिकारी कौन है संबंध क्या है विषय क्या है प्रयोजन क्या है यह कहने की जरूरत ही नहीं है जो मांडव उपनिषद का अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन है वही अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन मांड के देखो कितने अपने दादा गुरु के ग्रंथ के प्रति भावना है भाष्यकार ने तो बिल्कुल इसको ऊपर शब्द बराबर कर दिया ये आदर भाव ज्ञान प्राप्ति आसान इसलिए थोड़ी हो जाता है लोगों आदर भाव है नहीं और आचार्य शंकर वो किस प्रकार से गुरु परंपरा के प्रश्न और यहां देखी दादोगर ग्रंथ को वो दिया वो आदर भाव जब तक अपने आचार्य गुरु पर गुरु पर गुरुओं के प्रति नहीं गुरु परंपरा के प्रति तो शास्त्र कभी अधिगम्य हो ही नहीं सकता और उनको करामलबद्ध हो गया कारण क्या थी गुरु के प्रति इतनी भावना यानी वेदांत संबंधा प्रयोजन आदि तानी एवं यह भविष्य मर रही जो वेदांत में संबंध विषय प्रयोजन आदि है वे ही यहां पर इस मांडुव्यकारिगा के, के भी भविता मर रोती तथा प्रकरण व्याचिक्ञासना संक्षेप भी जो लोग मानते नहीं भाई है तो पैदा हुआ आदमी लिखा है तुम्हारे दादा गुरु ने ऐसे भी कोई हट करते हैं उनके प्रति प्रकरण की व्याख्यान करने की इच्छा से संक्षेप अधिकारी, संबंध विषय सब आपको बता देता हूं यद्यपि समझ आते यद्यपि ऐसा है तथापि प्रकरण की व्याख्यान करने की इच्छा वाला मेरे द्वारा संक्षेप वक्तव्य संक्षेप अधिकारी संबंध और प्रयोजनों को कथन किया जाएगा ऐसे समझो आनवीरी पंक्ति यदि हम इसको प्रकरण ग्रंथ रूप नहीं व्याख्यान करना चाहते हैं प्रकरण व्या सुना इसलिए प्रकरण ग्रंथ रूप में नहीं हम इसको व्याख्यान करना चाहते हैं निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपालकता क्योंकि फिर भी हमारे दृष्टिकोण में श्रुति क्यों मानते हैं क्योंकि निर्गुण वस्तु मात्र का प्रतिपादन करता ही है शुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म कहीं ये सगुण साकार को सारा उड़ा ही देता है अन्य उप्रष्ट में तो बल्कि सगुण साकार का भी चर्चा है सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा है सारी चर्चा यहाँ तो बिल्कुल खत्म करते जाते शुरू से ही उड़ाते जाते हैं कुछ नहीं कोई जगत जगत नहीं हुआ फालतू बात करते और मंद और अति मंद और मध्यमारी कार्यों के लिए अन्य उपनिषदों में श्रुति आदि की भले चर्चा की गई हो या मांडव के उपनिषद और मांडवी कार्य में केवल निर्गुण है और कोई चीज कुछ छुया नहीं जाता है प्रतिपादन संक्षेप से कार्यांतरत्व और इस प्रकार से प्रतिपादन का संक्षेपकरण करना ही क्या है कार्यांतर बिना सृष्टि आदि का विचार किए सीधे केवल निर्गुण खत्म करना से क्या हो गया शास्त्र के माना जा लक्षण भी संपूर्ण समझो प्रकरण भले प्रकरण ग्रंथ पटांग बोला हुआ फालतू तो बात की चर्चा है यहाँ यहां कोई ऐसा विषय ही नहीं है ऐसे ऐसा कोई आरोप करे गैसा मत कहो भाई अतएव न पृथक संबंधा प्रयोजनानि प्रकरण प्रकृत शास्त्रा भेदे नाम प्रकरण होने के नाते हैं जो प्रश्न शास्त्र है उस शास्त्र से अलग करके संबंध आदि कथन करने कोई जरूरत नहीं है फिर भी प्रकरण तानी तो अवश्य वक्तव्या की आशंका फिर प्रकरण में व्याख्यान करने के लिए प्रवृत्ता हुए हो उसकी अंग रूपेण प्रकरण ग्रंथ के प्रवृत्ति का अंग रूपेण चारों को जरूर कहना चाहिए अधिकारी भले ना कहो लेकिन संबंध कहना चाहिए प्रयोजन कहना चाहिए और अभिधेय बने विषय को कहना चाहिए अधिकारी तो वही है सारे उपरिषदों का संतुष्टि है अतिवे उपरिषदों का जो प्रकरण ग्रंथ है लक्षण होता है न भी तो चल जाता है, संबंध और जो प्रयोजन है शास्त्री संबंधा प्रकरण अर्थात प्राप्त वक्तव्यक्तरित शाधु पुनरुक्त अभाव अर्थ से प्रकृता लीर्थ टिप्पण में समझाया उसको कहते हैं कि यद्यपि शा, शास्त्रीय संबंध आदि जो है वही प्रकरण में भी लागू हो जाता है अर्थात प्राप्त इसलिए नास्तिक वक्तव्य वक्त तो, इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है और कह भी तो क्या हो जाता उल्टा शब्द की आवृत्ति ना भी हो अर्थ की पुनरुक्ति तो हो ही जाएगी व्यर्थ क्यों ऐसे करेगा हमें शब्द का पुनरुक्ति भी नहीं करना है अर्थ भी पुनर्वृक्ति करने की जरूरत नहीं इत्या यानी वेदांत इत्यादि भाषाकार ने इसने कहा श्रोतारो ही शास्त्रीय प्रकरण प्रतिपद्यम शास्त्रीय यानी संबंधादी वचनाभाव्यना प्रवृत्ति तस्वीर प्रकुवंती इत्यादा क्योंकि श्रोतालोक शास्त्रीय प्रकण होने के नाते प्रतिपादन करता हुआ प्रतिपद्यमान मानते हुए जो जो शास्त्रीय संबंधादी हैं उनको बिना कहे भी स्वयं समझ लेते हैं और ऐसे प्रण को पढ़ने में हो जाते हैं। कर्ता के अत्र ग्रंथ गौड़पाद ने इन चारों को कहने को उचित नहीं समझा है मान लो उसी को भी कहने की कोई जरूरत नहीं है तथापि फिर भी है ना तरी प्रकरण कर्तव्य करता गौड़पादाचार्य जी ने नहीं नही जर समझा भी भाषा के द्वारा भी आवक्त के नाते उपन्यास विषयादीना आवक्तियाँ भाषा विषयादपन आयासो वृथा साषकार उपन्यास करना व्यर्थ है ऐसे तथा नहीं नहीं। इत्यादि से प्रकरणकर्तरवक्तव्यान्याष्ट्रे संक्षेप वक्तव्य व्याख्या मत प्रकरणकर्ता आचार्य गौड़पाद भले ही समझ रहे हैं हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है जो परिषद के अधिकारी वगैरह हैं वही अधिकारी वगैरह तो भाषाकार के द्वारा सोचा जाए कहते तो नहीं, नहीं। संक्षिप्त मुझे तो कही देना चाहिए स्पष्टीकरण के लिए दाभ्या मनुक्त देश हो अनाश्वास आशंका वसा क्योंकि नहीं तो समस्या हो जाएगी लोग कहेंगे प्रट ग्रंथकार ने भी बताया नहीं भाषाकार ने भी बताया नहीं इसका फालतू ग्रंथ है ग्रंथ बढ़ना चाहिए भाषा बढ़ना चाहिए ऐसा कोई मन में आशंका न हो आदर्श अनाश्वास की आशंका के वजह से भाषाकार ने सोचा अरे भी मुझे तो कम से कम संक्षेप में बताना चाहिए इसलिए यहाँ पर चारों को बताने के लिए आरंभ कर दे रहे हैं देखिए तत्र प्रयोजनवत् प्रोजनवत्व्यंजक अभसद शास्त्र पारंपरण विशिष्ट प्रयोजनवत् प्रयोजनवर् प्रयोजन वाले ही साधन का अभ्यंजकूपे विषय संबद्ध होता है शास्त्र इसलिए आपने धर्म का लक्षण क्या पढ़ा था था? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन बद्ध अर्थो धर्म वेद प्रतिपाद्य साधन है तद विशिष्ट प्रयोजन वाला और भी सार्थक है उसका नाम धर्म किसी भी शास्त्र में मिलेगा देखा वही बोलो प्रयोजन व साधन प्रयोजन वाले साधन को बताना ऐसे साधन को बताना नहीं जिसे कोई आप लक्ष्य प्रयोजन की प्राप्ति ना हो क्या फायदा ऐसे साधन का वर्णन किए जा रहे हैं जिन साधनों को आप अपना ही ना सके इसलिए भगवान देव क्या देखा आपने गीता में भी विकल्पों को देते हैं इसमें भी तुम असक्त हो तो ये करो उसमें भी अशक्त हो तो वो कर लो वो उसमें भी असक्त हो तो वो करो ये नहीं तो ये नहीं ये नहीं तो वो वो नहीं तो वो वो वो नहीं तो वो। अनेक विकल्प दिया जाता है क्यों प्रयोजन एक है लेकिन साधन अनेक बताई जाती है आप अपने सामर्थ्य जिसमें साधन सामर को पकड़ लो साधन साक्षात बना नहीं देगा फल को परंपरा आपको वहां पहुंचा ही देगा सीधा कहा जाए चाहो बाहर टेम्पर पकड़ लो तो खड़ा रहेगा टेंपो कब आएगा कब आएगा यहाँ तो कहाँ कहा अरे वो अक्कल नहीं लगा रहा है अरे यहां से पैदल जाओ मेन रोड पर तो वहां मिलेगा टेंपो यहाँ थोड़ी नहीं मिलेगा की बात आ खड़ा रहे तो खड़े रह जाएगा क्या फायदा तो अपने प्रयोजन के मुताबिक साधन को प्रयोजन वाले साधनों को कथन किया जाता है इसे प्रयोजन साधन का अभिव्यंजक बोधगत्वेना, अभिधेय समबद्ध विशेष ग्रंथ नाम संबद्धग्रंथनामें शास्त्र पारंपरेण विशिष्ट संबंध अभी प्रयोजन परंपरा से वह विशिष्ट संबंध विशिष्ट अभिधेय विशिष्ट प्रयोजन वाला हो जाता है शास्त्र संबंध इतो विलक्षण इत्र अंतर होता है इसके टीका कर देते